धूल में आनंद में और स्वयं श्रृंगार करके बैठ जाते अब दोनों बालक खेलते हुए आते धूल में बिल्कुल लिपटे हुए और माताओं की गोद में चढ़ जाते कोई माता ये नहीं कहती कि तुम स्नान करके आओ एक बात्सल्य का लक्षण ही ये है बात्सल्य माने जैसे गैया मैया अपने बछड़े से प्रेम करती है ऐसे माता का जो अपने बालक के प्रति प्रेम होता है उसका स्वरूप ही ये होता है कि बछड़ा कितना भी गंदा होए, मैया उसको चाटती है और उसकी गंदगी को भी अपना भोग बना लेती है उसको खाती है उसको पीती है तो इसी प्रकार जो माताएं हैं वो ये नहीं देखती कि हमने अभी नया लहंगा पहना है कि नई साड़ी पहनी है कि नई ओढ़नी ओड़ी है कि श्रृंगार किया है वो तो बच्चे धूल और कीचड़ में सने हुए आते और गोद में लेके नहीं, वो तो उनको चूम लेते हैं, उनको दूध पिलाने लगते हैं। जो माता ज्यादा बच्चे छोटे छोटे बच्चों के रोकती टोकती हैं, उनके बच्चों के मन में डर बैठ जाता है पहले से हो, तो बच्चों को डराने का प्रयास नहीं करना चाहिए अब वो महाराज सामने रंग रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे है कोई नया आदमी आया उसके पीछे पीछे थोड़ी देर चले पाव में रुंझुन रुंझुन नोपुर बजे और जब उसने घूम के देखा तो अरे ये तो पराया है फिर भाग के बलराम जसोदा की गोद में आ जाते और श्री कृष्ण रोहिणी मैया की गोद में आ जाते धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी वो तो, तो धरती पर आए इसलिए थे कि धरती को सुख मिले धूल में लोटपोट होते थे धरती की वस्तुओं से खेलते थे अब एक दिन क्या हुआ खेल का वर्णन करते हैं बच्चों के ये सब ध्यान के लिए है भगवान अपने में आसक्ति उत्पन्न करके प्रीति उत्पन्न करके अपने में प्रेम कराए करके लोगों का जो मन संसार में बिखरा हुआ है उसको अपनी ओर समेटना चाहते है स्वाशक्त्यदन द्वारा प्रपंचाशक्ति निवारणम अपने में आसक्ति उत्पन्न करके प्रीति उत्पन्न करके प्रपंच में जो प्रीति है उसको मिटाना चाहते हैं है, सो नारायण जसोदा मैया कोई काम कर रहे हैं रोहिणी मैया भी काम में लगी हैं इसी बीच में बलराम तो थोड़े उम्र में बड़े थे और श्री कृष्ण थे छोटे अब घर में ज्यादा ऊधम श्रीकृष्ण ही मचाते नारायण एक दिन कोई गाय भी आई और गाय ब्याने पर वो अपने बच्चे को चाट रही थी चाट रही थी तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगा वो घुटनों के बल बकैया खींचते हुए धरती पर अपनी छाती जो है उसको घसीटते हुए वहां पहुंच गए और वहां जाकर के गैया मैया के मुंह का सहारा लेके दोनों सिंह पकड़ ली उसकी दोनों सिंह जब पकड़ी तो गैया ने अपना मुंह उठाया और मुंह उठाया तो जैसे कोई घोड़े पर चढ़े वैसे गैया के मुंह पर चढ़ गए और लटक गए अब लटक गए गैया ने अपना मुंह उठाया और मैया ने देखा सो दौड़ी महाराज कहीं लाला गिर पड़े चोट लग जाए ऐसे महाराज निडर हो करके खेलते और मैया नारायण आग जला के कुछ पका रहे थे या घर में सुनार आ गया था क्यों इसलिए आ गया था कि अब तो बेटा हुआ है तो ब्याह होगा बहू के लिए जेवर बनाना चाहिए अब वो महाराज ले के बास की नली आग को फूके तो उसमें से चिंगारी निकले अब जो कन्हैया भैया कन्हैया ने दूर से देखा ये तो बड़ा मजा है अब ताक में लगा था कि सुनार यहाँ से हट जाए जो हट गया वो वहां से सो आके बांस की नली उठाई और आग फूंकने लगे और उसमें से चिंगारी उड़ने लगी अब मैया दौड़ी कि बापरे कहीं कहीं इसके ऊपर कोई चिंगारी न पड़ जाए एक दिन मैया कोई काम कर रही आ, सो इसी बीच में क्या हुआ कि एक बानर आ गया घर में अब कृष्ण तो झट माखन रोटी लेके उसकी ओर झुके वो घुटनों के बल चलते हुए और बानर के हाथ में रोटी दे दी अब जब बानर खाने लगा तो उसको अपनी गोद में बैठने दिया अब वो गोद में बैठ करके मजे से रोटी खाने लगा मैया ने देखा कहीं ये नोच न ले बानर अब उसका सब काम छूट दे गया हो अब मैया ने क्या किया कि हमें तो अभी माखन निकालना है रोटी बनानी है नंद बाबा की जो अथाई थी बैठने की जगह बैठक उसमें कृष्ण और बलराम दोनों को अंदर कर दिया और बाहर से कीवाड़ी लगा दी तुम लोग इसके भीतर खेलो अब महाराज जब खेलने लगे दोनों तो बलराम तो जरा बड़े थे नारायण कृष्ण ने इशारा किया बता कह दिया तुम वैसे हो जाओ अब उनकी पीठ पर चढ़ गए कृष्ण चढ़ के वहां बाबा की जो तलवारें रखी हुई थी उनको एक एक करके दो तलवार उतार ले और उतार के म्यान अलग कर दिया और एक लिया बलराम ने और एक कृष्ण ने और दोनों झनाझन जन जो महाराज तलवार बजाने लगे सुमैया ने सुना दौड़ के गई अरे राम कहीं तलवार न लग जाए वहां से भी ले आई हो अब आ, बोले की तुम लोग हमारे सामने रहो आ, और आ, आ, मैं घर का काम करती हूँ और घर का काम जब करने लगी तो वहाँ पानी का जो हौज था उसमें कूद पड़े महाराज कृष्ण और कूद पड़े खिसक गए उसमें तो पानी था ज्यादा डूबने लगे जब वो उबजुब करने लगे मैया मैया आवाज आई मैया ने देखा अरे लाला तो पानी में डूब रहा है सो नारायण पानी में से निकाला और ठीक ठाक किया इसके बाद फिर जब काम में लगी तो इतने में मोर आ गया अब मोर आ गया तो उसको रोटी खिलाने के लिए जो गए नारायण सो मोर ने जब सिर नीचा किया तो एक हाथ से उसके गले को पकड़ लिया और उसकी पीठ पर हो लिये अब तो मोर उड़ा और मोर उड़ा और मैया के तो प्राण गए समझ लो वो तो हाय हाय करने लगी अब क्या होगा ले जाके कहीं काटे कुछ में उतार दिया सो इस तरह से महाराज आगे चल करके श्री कृष्ण को जैसे सिंह वाले जानवरों से वृषवासुर आदि से लड़ना है आग पीना है और नारायण दाढ़ वाले जो जानवर हैं का उनसे भी लड़ना है और तलवार के खेल भी खेलना है सो मानो अभी से अभ्यास कर रहे हों लेकिन ये देखो ऐसी भक्ति है ऐसी प्रीति है जरा ध्यान दो कि लोग कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र हो जाए शांत हो जाए ध्यान करें अब यहाँ तो जसोदा मैया जो भगवान का नाम लेती थी वो भी छूट गया नारायण ध्यान पूजा सब छूट गई अब कभी एक और मन जाए कृष्ण में तो एक बार मन जाए से काम में क्योंकि काम भी जो घर का था मैया के वो तो कृष्ण के लिए ही था तो अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यारी बच्चे के लिए जो प्रिय वस्तु होती है वो होती है अब माखन तो निकालना ही पड़े दही तो जमाना ही पड़े दूध तो गर्म करना ही पड़े रोटी तो बनानी पड़े क्यों मैया को ये पसंद नहीं था कि कोई दासी या कोई आया हमारे लाला के लिए काम करे उसको विश्वास नहीं था कि जितना प्रेम मैं करती हूँ उतना प्रेम हमारे बच्चे से दूसरा कोई कर सकता है माँ का तो हृदय महाराज दास भी बहुत प्रेम करती थी लेकिन माँ का हृदय जो है ये प्रेमा जो है ये प्रेम जो है ये अनिष्ट संखी प्रेमा अनिष्ट संखी प्रेम जहाँ होता है वहाँ नारायण ये बात आती रहती है की कहीं हमारे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए ए, सो ए, कोई कच्चा दूध कोई कच्चा दूध न पिलाए दे कच्चे दूध से वायु बढ़ती है हो और पक्के दूध से वायु शांत होती है नारायण कोई कच्चा दूध न पिला दे मीठा मीठा बिना शक्कर का दूध न पिला दे है नारायण बतासा डाल के दूध पिलाते हैं तो उसमें उस वायु कारक जो दोष होता है आ, वो मिट जाता है तो मैया सब अपने आप ही ख्याल करती थी इसलिए ना तो गृहणी कर तुम अत त्रन तज जन्यू से कालम मनसोन उनका मन तो बड़ा चंचल हो गया कभी यहाँ और कभी वहां ये है प्रीति महाराज जो मन को स्थिर नहीं होने देती और लगती है भगवान से मन को स्थिर करने का कोई ठेका है हम अपने मन को स्थिर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा और प्रेम करने में तो बड़ा सुख है सु साक्षात भगवान खेल रहे हैं अब मैया का मन तो ऐसा लेकिन गोपियां जो घर में आएं और देखें उनके मन की तो ये दशा प्रोजित गृहा जहरसुर हसन उनको तो अपना घर भूल गया पति भूल गया बच्चे भूल गए अपने घर का काम भूल गया और कृष्ण की लीला देखें और देख देख करके आनंद में आवे और खूब हसे और खेलें और कृष्ण थोड़े थोड़े बड़े हुए महाराज और जब बढ़ने लगे तो एक दिन क्या हुआ कि मैया तो गई थी किसी काम से और उन्होंने देखा की सदमाखन आ, ताजा माखन निकाल करके और एक मटके में रखा हुआ है सो सपा सप के मुंह में डालने लग गए और मुंह में डालने लगे इतने में आये गई मैया आ, और उसने पुकारा देखा जहाँ बैठाया था उनको नहीं थे आ, सो पुकारा मैया कृष्ण क्वासी करोशी किम पितरिति श्रुतो व मातुर्संकम नवनीत चौर्य वीर तो विश्रम्यता मुक्तवान माता कंकण पद्म महसा पाणिर मप्य तेनावनीत भाण्ड विवरे विन्य निर्वापिता मैया ने कहा अरे मेरे बाप कहा है आ, वो बोले आ, कि आ, मैया देखो मैं तो ये हूँ कह आ, लाला आ, ये तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगा लाला ने कहा कि तुम्हारे मक्खन पर मक्खी बैठी हुई थी उड़ाने के लिए मैंने हाथ मारा सो लग गया मक्खन हाथ में मैया ने कहा मुंह में कैसे लगा कब मेरे मुंह पर भी मैया मक्खी बैठी थी सो उड़ाने के लिए मैंने लगाया अरे बेटे के पेट में तो अब छोटी दाढ़ी बढ़ रही है ये बड़ा बुद्धिमान हो रहा है देखो कैसा सोच सोच करके बात बनाता है ये नहीं कि मैया डांटने लगे कि झूठ क्यों बोलता है नार मैया ने कहा कि हमारे बच्चे की तो अकल बढ़ रही है अब अप। नारायण अपने जिससे अप प्यार होता है उसका दोष देख करके भी मनुष्य को क्रोध नहीं आता है बल्कि प्यार आता है और उसका समर्थन करता है एक दिन खा रहे थे श्री कृष्ण घर में तो उनको परछाई दिख गई खम्भे में आ, उस, फटिक मणि का खमभा था शीशा लगा हुआ शीशे की तरह चमक रहा अब वो मक्खन खाते खाते देखा तो उससे कहे कि भैया देख मैया तुमको पहरेदार बैठाई गयी है तो तुम मैया से कहना मत तुम भी मक्खन लो अब महाराज उससे कहे एक लोंदा लो दो लो चार ले छह ले लेकिन मैया से कहना मत ऐसी बात कर रहे थे महाराज परछाई को सत्य समझ के इसी बीच में मैया आ गई और बोले कृष्ण क्या कर रहा है कन्हैया क्या कर रहा है कमैया देख तेरे घर में एक चोर आ गया है और ये नारायण माखन चोर के ले जाएगा So, मैं इसको रोकता हूँ और रोकता हूँ तो मैं जब आंख लाल कर टेढ़ी करता हूँ तो ये भी करता है मैं घूसा तांता हूँ तो ये भी धासता है सो मैया हमको मक्खन नहीं चाहिए तेरे मक्खन की चोरी न होए इसके लिए मैं तो पहरा दे रहा हूँ अब मैया तो हंसने लगी इस तरह की महाराज जब लीला होने लगी तो गोपियों के मन में आवे की कभी हमारे घर में भी ये कन्हैया आवे और वहाँ भी कुछ न कुछ ने उधम करे वहाँ भी माखन चोरी करे ये बच्चे की लीला है हो ये बड़ों की नहीं है भला और ये ध्यान करने के लिए है आप भी घर में जाके माखन की चोरी करें, इसके लिए नहीं है इस माखन का चोर सांवरा शरीर और पांव में नूपुर और कमर में कर्दनी और गले में नारायण बघ नहा नारायण और आ, क्या नाम है सिर पर गुरुचना का तिलक और नन्हा सा बालक देखो आ, अब घर से बाहर निकलने लगा तो पहले दिन तो महाराज देहरी इतनी ऊंची थी आ, कि कृष्ण उसको पार ही न कर सके लटक गए उसके ऊपर पांव इधर और आ, हाथ उधर श्रुति मरे स्मृति मरे भारत में भजन तो भव भीता अहम यह नंदम बंदे जस्यालिंदे परम ब्रह्म लोग भले श्रुति स्मृति पुराण पढ़े हम तो नंद बाबा की वंदना करते हैं कि उनके चौकट पर देहली पर ब्रह्म लटका हुआ है एक गोपी बोल रही है श्रणु सखी कौतुकम नंद निकेता मया दृष्टम गो धूल ही धूसरा वेदांत सिद्धांत अरे सुन सखी मैं एक अचरज की बात सुनाती हूँ नंद बाबा के आंगन में मैंने देखा है ऐसा अचरज है कि वेदांत का सिद्धांत जो ब्रह्म है वो धूल से लथपथ हो करके और वहाँ नाच रहा है नारायण आप वेदांती लोगों से भी दो बात कर लेते हैं क्या अच्छा जी ये आपको अभी ब्रह्म नहीं मालूम पड़ता दृश्य मालूम पड़ता है कि ये कृष्ण कोई दृश्य है कोई अनात्मा है धूल लगी है तो अभी आपका ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं है आपका तो अभी द्वैतक ज्ञान ही है कि एक दृश्य सच्चा होता है और एक दृष्टा सच्चा होता है अद्वैत ज्ञान में तो दृष्टा और दृश्य के बीच में कोई संधि नहीं होती असल में ये साक्षात ब्रह्म है जिसको आप अनात्मा कहते हैं अब गोपियों के घर में जाने लग गया महाराज अब गोपिया चाहे कि हमारे घर में चोरी करे सो एक गोपी के घर में चोरी करने गया तो उसने पकड़ लिया अब पकड़ लिया तो उसने कहा कि मैं तो नंद रानी के पास ले जाऊंगी अब उन्होंने कहा नहीं गोपी मैया के पास मत ले जा नहीं तो वो हमको मारेगी उसने कहा कि मैं तो ले जाऊंगी अब महाराज जो हाथ पकड़ के वो चली आगे आगे और पीछे पीछे कृष्ण को घसीटते हुए सो बीच में एक छोटी सी लड़की कहीं गोबर पाथ रही थी कृष्ण ने उसको इशारे से बुलाया और वो भी चल लेने लगी साथ, साथ। अब गोपी से बोले गोपी तू तो बड़े जोर से चल रही है मेरी कलाई पहुंचा मेरा दुख जाएगा ये दूसरा हाथ पकड़ ले सो उस लड़की का हाथ पकड़ा दिया और स्वयं भाग करके जसोदा मैया के पास पहुंच गए पहुंच गए अब वो जब गई तो बोले कि देखो तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हूं ये चोरी करता है मैया बोली मेरा लाला तो मेरे पास है क्या तू अंधी है अब वो आकर के महाराज उस लड़की के मुंह पर जो कपड़ा पड़ा था उसको हटाया और बोले कि अब तो तुम ऐचा ताना देखती थी महाराज पूछा तू तो कौन है रे री मैं तो गोविंदा गोप की बेटी हूँ कहां से पकड़ के ले आई मैं तो गोबर पाथ रही थी अब तो नारायण ऐसी उड़ी उस गोपी की बेचारी शरमाए करके लौटे आई एक गोपी के घर में महाराज गए नन्हे से भगवान ये ध्यान करने की वस्तु है वो आ, उसने पकड़ लिया और पकड़ के बोले कि आओ मैं तो तुमको बांधूंगी आ, उन्होंने कहा कि गोपी मेरा हाथ दुख जाएगा तू बांध है मत आ, सो नारायण उसने कहा कि मैं तो बांधूंगी जब बांधने लगी जब बांधने लगी तो कृष्ण ने कहा कि तुमको तो बांधना ही नहीं आता है आ, आ, आ, बांधना तो आता ही नहीं तुमको अब वो बोली की कैसे बांधा जाता है कल्लाव हम बता दें अब रस्सी लेके उसके हाथ को खंभे में बांध दिया अब वो तो बोली खोलो का हमको बांधना आता है खोलना नहीं आता है और अंगूठा दिखा करके ले करके और वहां से भाग गए नारायण ये मत समझो कि ये कोई बड़ा बूढ़ा कोई समझदार आदमी ऐसा काम कैसे करेगा ये तो महाराज भगवान का काम लोगों को बांधने के लिए है और भगवान जैसे रहें वैसे ही ठीक रहता है जैसे तत्वज्ञ पुरुष धूल में भी लौट सकता है नारायण और हंस खेल भी सकता है और लीला भी कर सकता है का उसके लिए ये नहीं है कि वो समाधि लगा के बैठा रहे नारायण ब्रह्म ज्ञान समाधि लगाने के लिए नहीं होता वो तो हर हालत में निर्द्वंद रहने के लिए होता है हंसते हुए खेलते हुए सोते हुए खाते हुए पीते हुए जक्षत क्रीडन रममाणहा स्त्री भीरवा ज्ञानवा वयस्यरवा नोप जन्म स्मरण निगम शरीरम नारायण एक गोपी के घर में गए तो उसने किवाड़ी बंद कर दी मैया को बुला के लाती हूँ और मैया को बुला करके जब लाई खोली तो वो तो उसका पति उसके घर में बैठा हुआ था कृष्ण थे ही नहीं मैया ने कान है अपने पति को घर में बंद करके गई एक पति पत्नी ने महाराज ये विचार किया कि आज चाहे जैसे हो वैसे कृष्ण को पकड़ेंगे अब वो ऊपर दही दूध सब रख करके छींके में और नीचे खाट बिछाए करके सोए गए दोनों सो श्री कृष्ण आये और देखा कि ये तो दोनों सो रहे हैं सो धीरे धीरे स्त्री की तो चोटी पकड़ी और जो पति था उसकी दाढ़ी थी बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी तो पत्नी की चोटी और पति की दाढ़ी दोनों मिलाए करके उन्होंने एक गांठ लगा दी एक लगा दी दो लगा दी धीरे दी से और वो तो सोते रहे अब ऊपर से दही दूध जो है उसको नारायण ग्वाल के कंधे पर चढ़ के उतार लिया और खाने पीने लगे जब पता चला उन दोनों को और उठे महाराज देखे तो दाढ़ी चोटी खींचा खींची कर रही नारायण अब तो नारायण जो पास दोनों पहुंचे मिलके पास पहुंचे सो तो कृष्ण के मुंह में जो दूध था सो तो उनके मुंह पर फेंक दिया उनकी आंख पर कुल्ला कर दिया अब वो जब तक पहुंचे हैं तब तक भग गए अब भाग गए तो उन्होंने अपनी गांठ जब खोलने की कोशिश की दाढ़ी चोटी की तो तो खुला ही नहीं खुला ही नहीं तो मैया के पास गए कि देखो मैया तुम्हारे लाला ने ऐसी गांठ लगा दी है मैया ने लाला को बुलाया क्यों ऐसा क्यों किया कि मैया देखो अब ये गांठ तो खुलती नहीं है लेकिन अब आगे कलयुग आने वाला है तो उसमें अब कोई पुरुष भी दाढ़ी रखना पसंद नहीं करेंगे रोज दाढ़ी अपनी काटेंगे और स्त्रियां जो हैं वो भी अब छोटी नहीं रखेंगी जूड़ा उड़ा नहीं बनावेंगी अंग्रेजी ढंग का बाल बनावेंगे सो मैं काट कुट के बिल्कुल ठीक कर देता हूँ नारायण क्योंकि भविष्य में जो होने वाला है उसका प्रारंभ भी तो कलयुग का आचार्य भी तो मैं ही हूँ मई करके बता देता हूँ तो तब से महाराज स्त्रियां जो हैं वो बाल कटाने लगी अब एक दिन सब की सब गोपियां जो हैं वो कृष्ण को देखने की लालच में मैया के पास गई सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भई मैंने तो नहीं देखा और गोपियां भी ऐसे नहीं कहते हैं कि हम हमने देखा आ, वो भी कहते हैं तुम्हारा लाला ऐसा ऐसा करता है हमारे घर में आता है और अंधेरे में चीज रखी हो तब भी मणि के प्रकाश में देख लेता है और नारायण और यदि ऊपर रखा हो तो उखल के ऊपर पाटा वाटा रख के ऊपर चढ़ जाता है और हमारे घर को गंदा कर देता है मैया तो इस तरह से तो मैया को दे रही थी वो उलाहना और उधर कृष्ण एक कोने में खड़े होके सुन रहे थे सो गोपिया एक बार तो कृष्ण की ओर देखें और एक बार मैया की ओर देख के उलहना दें। सो मैया समझ गई उसको हंसी आ गई अरे गोपियों तुमको हमारे लाला को देखने से प्रेम है तो ऐसे ही आके देख जाया करो ये सब उलहना लेके आने की क्या जरूरत है सो so, गोपिया भी हंसने लग गईं और ये लीला इस तरह पूरी हुई अब इसमें एक बात आती है कि क्या अपना बेटा यदि कोई गलत अभ्यास करे या गलत काम करे तो उसको डांटना नहीं चाहिए हंस जाना चाहिए कि नहीं भाई जरूरत हो तो डांटना भी चाहिए कि इसकी लीला क्या हुई कि एक दिन बलराम और ग्वाल बाल ये सब के सब जो हैं वो खेल रहे थे धूल में अपने अपने महल बना रहे थे नारायण ना गांव गांव में ऐसे ही खेलते हैं धूल धक्कड़ में सब बालक चले गए ग्वालिय तो थे अब महाराज कृष्ण ने जिद कर ली वो जिद की कि जब तक हमारा मकान सबसे बढ़िया नहीं बनेगा तब तक हम खेलते रहेंगे दाऊ दादा ने कहा अरे कन्हैया अब भूख लगी है चलो बोले आज तो हम नहीं जाएंगे अच्छा तब तो खाएगा क्या हम तो माटी खाएंगे उन्होंने माटी अपने मुंह में डाल दी अब तो दाऊ दादा को तो बहुत गुस्सा आया इस पर और उनकी पार्टी के जो बच्चे थे उन्होंने जाके मैया से कहा कि देखो मैया लाला ने माटी खाई है अब तो मैया को बहुत बुरा लगा क्योंकि बच्चा यदि माटी खाए तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं वो बीमार पड़ जाता है माटी कोई खाने की चीज है आ, सो मैया चुप के गई और जा करके हाथ पकड़ लिया किसी हाथ से तो माटी खाई होगी और आ, उसको नारायण डराने लगी किम बारे दुष्चरितम तो आचरितम क्यों तुमने ये मिट्टी खाने का काम किया ये तो बड़ा गंदा काम है बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए कृष्ण ने कहा कि मैया मैंने माटी नहीं खाई क्यों ये सब देखो न जाने कहां कहां चोरी करने जाते हैं दूध दही चुराते हैं मक्खन चुराते हैं और ला करके हमसे कहते हैं कि तुम भी खाओ परंतु मैं जो हूँ सो आ, कहता हूँ मैं धर्मात्मा नंद बाबा का बेटा चोरी का माल नहीं खाऊंगा तो ये हमको धरती पर गिराए करके और कभी कभी मेरे मुंह में न जाने क्या डाल देते हैं आज इन्होंने हमारे मुंह में माटी डाल दी है नारायण ये हमको झूठे ही दोष लगाते हैं अब तो जसोदा मैया ने कहा क्यों लाला और सब तो झूठ बोलेंगे तो बोलेंगे ये दाऊ बोल रहे हैं तो ये भी तेरे लिए झूठ बोलेंगे ये तो तेरे बड़े भैया हैं और कन्हैया हैं ये तो तेरे भले भलाई का ख्याल रखते हैं ये ऐसा क्यों बोलेंगे कृष्ण बोले ना हम भक्सित मैंने माटी नहीं खाई मैया सर्वे मिथ्याभिशं सबके सब झूठ मूठ हमको कलंक लगाते हैं अब दाऊ दादा आगे खड़े हो गए क्यों लाला तू ने माटी नहीं खाई बोले हाँ दादा खाई है मैया बोली क्यों रे माटी खाई का बोले नहीं खाई अब महाराज यह अनिर्वचनीय तत्व जो है भोक्ता अभोक्ता का नारायण स्वदृष्टि से नहीं खाई पर दृष्टि से खाई सो so, जदि सत्य गिर ही समक्षम पश्य मैं मुखम जदि कहन खाने में मेरे बोलने में कोई संगति मालूम होती है और यही सच्चे मालूम पड़ते हैं तो मैं भी सच्चा हूं देख ले और उन्होंने कहा मेरा मुंह देख ले कृष्ण के मन में आया कि पहले दिन मैंने मेरे मुंह में मैया ने सारी दुनिया देख ली थी सो सारी दुनिया तो मेरे मुंह में हई है, है। अरे मिट्टी तो वो खाए जिसके मुंह में मिट्टी ना हो और जिसके मुंह में सारी धरती हो वो मिट्टी कहाँ से खाएगा सो नारायण मैया ने कहा खोलो मुंह मुंह खोल दिया तो सारी दुनिया श्री कृष्ण के मुंह में दिखाई पड़ने लगी अब तो मैया बहुत घबराई बोले कहीं ये मेरा स्वप्न है कि कहीं कोई माया है कि ये कोई जादू का खेल है ये क्या बात है कि कृष्ण के मुंह में सारी दुनिया दिखाई पड़ती है सो मैया तो भगवान को नमस्कार करने लगी सो इसी बीच में श्री कृष्ण ने कहा मैया कहा लाला का मैं तेरा लाला हूं कि नहीं कहा है बेटा आ, सो दोनों हाथ उन्होंने मैया के गले में डाल दिया और मैया तो पिलाने लग गई दूध नारायण सुखदेव जी आश्चर्य चकित बोलते हैं कि त्रैया चोपनिषद भीश्च सांख्य योग सात तो ही उपगीय महात्म्यम हरिमसा मनतात्मजम है ये उपनिषद और वेद जिसको साक्षात ब्रह्म बताते हैं जिसकी महिमा का गान करते हैं उसी को मैया अपनी गोद में लेकर दूध पिलाती है और आत्मज मानती है आत्मा नहीं वेदांति लोग तो अपना आत्मा मानते हैं और ये आत्मज मानती है कि मुझसे ये पैदा हुए हैं नारायण अद्भुत ये बात है सारी सृष्टि जिसकी कल्पना में है जिसका अध्यारूप है नारायण वो श्री कृष्ण को यदि अपने पुत्र के रूप में अध्यारोपित करके और उनसे प्रेम करे तो सारी वासनाओं का क्षय हो जाएगा प्रपंचा शक्ति मिट जाएगी वासना क्षय और मनोनाश के लिए उसको अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा नहीं तो वासनाएं जो हैं वो आ आ करके दुख देती रहेंगे थवला या शुभ्रवस्वृता या वीणा वरदंडमंडितक श्वेतना या ब्रह्माच्युतशंकर या प्रभृति दा पंडितापु सरस्वती भगवती गुरु निःशेषा जा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 कृष्ण ने माटी क्यों खाई बोले भाई पृथ्वी के बुलाने से तो आए हैं उसका कुछ लेना तो चाहिए उसका कष्ट दूर करना है तो अपने मुख रूप ब्राह्मण को कुछ खिलाना चाहिए दात रूप द्विज को नारायण रजोग से युक्त करना चाहिए और ये जो ब्रजवासियों के चरणों की धूल है का ये इतनी पवित्र है कि इसको भगवान स्वयं भी खाते हैं और नारायण उनके बीच में जो कोटी कोटि ब्रह्मांड हैं उनको भी खिलाते हैं ये तो बालक का स्वभाव ही है महाराज अब ये सुन करके तो राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने कहा कि महाराज ये बताइए कि ये नंद बाबा ने और जसोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण इनको ये सुख मिला कि साक्षात भगवान को पुत्र मान करके और उनसे प्रेम करें दुलार करें अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि सुनो राजा ये जो भगवान का प्रेम मिलता है वो किसी को किसी साधना से नहीं मिलता है ये पुण्य का फल नहीं है तब क्या है कि ये तो महापुरुष का प्रसाद है कोई सत्पुरुष जो है भगवान का भक्त और वो आशीर्वाद दे दे तो भगवान के साथ इस प्रकार का प्यार दुलार होने लगता है सो ये जो नंद बाबा हैं और जसोदा मैया हैं ये पूर्व जन्म में नारायण द्रोण वसु और उनकी पत्नी धरा के रूप में थे जब ब्रह्मा जी की आज्ञा से लोक में आने लगे तब उन्होंने प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी आप हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग जब लोक में पैदा हों तो ने वहाँ भगवान के प्रति हमारे हृदय में सच्ची प्रीति होए, सो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया एवं अस्तु अब देखो तुम सुनो वो लीला ए नारायण ये केवल साटी ले उगलावत माटी वाली लीला कोई बड़ी लीला नहीं है बड़ी लीला तो वो है कि जो भगवान से की भक्ति करता है वो भगवान को बांध भी सकता है So, असल में जशोदा का नाम है ही इसलिए इति ददातीशोदा भगवान के पास संपूर्ण जस है सृष्टि स्थिति प्रलय के कर्ता सबके पालन पोषण करने हारे सबको शांति दान्ति देने वारे नारायण उनके लिए आ, उनके लिए जश की क्या कमी है लेकिन जसोदा मैया ने उनको भी ऐसा यश दिया जिससे भगवान जसस्वी हो गए अरे भाई ये क्या कथा है नारायण परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि एक दिन की बात है कातिक कार्तिक महीना कार्तिक दामोदर मास उसको बोलते हैं उसमें होती है गिरिराज की पूजा गोवर्धन पूजा बोलते हैं प्रतिपदा के दिन करते हैं सो आ, सब तैयारी हो रही थी तो जसोदा मैया ने जानबूझ बूझ करके और सब दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं श्री कृष्ण के लिए दही मथने लग गई निर्ममंथ स्वयं दधी स्वयं का अर्थ है कि जद्यूपिओ महारानी है दही मथना उसका काम नहीं है लेकिन अपने लाला के प्रति कन्हैया के प्रति इतना प्रेम है कि अपने हाथ से दही मथने लगी अब महाराज यहाँ तो कटोरी में दही जमाया जाता है उनको तो इस बात की कल्पना ही नहीं है वहा महाराज ऐसी ही सात दही जमाया जाता है वो हमारे यहाँ भी दही मथा जाता है खड़ा होके और खम्भे में रस्सी लगा के और बड़ी मथानी में नारायण और कछाना बांध के और स्त्रिया दोनों हाथ से जो खींचती हैं और शेर दो शेर जब मक्खन जहा पांच सेर दस सेर जहा मक्खन निकलने वाला है वहाँ हाथ की रही से थोड़े निकलता है अब जसोदा मैया ने जो दही मथना शुरू किया सो ऐसा भक्ति भाव उनके अंदर प्रकट हुआ कि बाणी से तो वो कृष्ण के गुण का गान करने लगे और हाथ से उनके लिए मक्खन निकाल दही मथने लगी और हृदय में उनकी लीला का स्मरण करने लगी ओ क्या दिन था महाराज मैं बैठी थी और पीछे से कृष्ण ने आकर हमारी चोटी खींची चोटी खींची तो मैंने घूम के जब देखा तो दिखाया कि हमको तो वो चाहिए कौन सा वो आसमान में का अरे बेटा आसमान में क्यों वो तो एक हंस है और वो सरोवर में ये देखो जल जो है नीला नीला जल उसमें खेल रहा है कृष्ण ने कहा मैं हंस के साथ ही खेलूंगा अब मैया ने कहा नहीं बेटा हंस नहीं है वो तो एक माखन का लोदा है जो तैर रहा है बोले मैं तो वही खाऊंगा सो नारायण अब मैया ने कहा कि नहीं नहीं उसमें तो जहर लग गया है जहर कैसे लगा जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो विश्व और चंद्रमा दोनों क्षीर सागर में से निकले इसलिए जहर लग गया अब वो मैया ने उनको कथा सुनाया सुनाई और वो तो हट गए कि नहीं नहीं हम तो चंद्रमा से वो जो आकाश में है उसी से खेलूंगा तो मैया ने एक परात में पानी रख दिया और कृष्ण उसमें हाथ डाले तो चंद्रमा पकड़ में ही नहीं आवे इस तरह हो गई रात और नारायण कृष्ण सो गए अब वो सब मैया को याद आ रहा था कि हमारा लाला हमारे साथ कैसे कैसे खेलता है सो मन भी कृष्ण के स्मरण में और तन उनकी सेवा में और बचन से उनके गुणों का गान ऐसी मैया कर रही थी महाराज इसी बीच में क्या हुआ कि कृष्ण की नींद टूटी नींद टूट वो नींद कैसे टूटी कि रात को जब मैया ने पलंग पर सुलाया लाला को तो दूध में जावन डालना था सो और गोपियों से कह दिया कि तुम लोग जरा यहाँ बैठ के देखो मैं जावन डाल के आते हूँ अब वो महाराज जावन डालने के लिए जब मैया गई तो गोपियां जो हैं वो कृष्ण की आंख कैसी है और होठ कैसे हैं और हाथ कैसे हैं और कैसा प्यार करते हैं और छाती कैसी है आपस में जो चर्चा करने लगी कैसे चलता है कैसे बोलता है सो श्री कृष्ण सोए थे तो नहीं थे झूठ मूठ उन्होंने अपनी सांस जरा लंबी कर ली कि ये समझे कि सो गए हैं सो so, नारायण अब उनकी बात सुनकर के वो चाहते तो थे कि आख खुले नहीं लेकिन बीच बीच में खुल जाती थी वो चाहते थे कि मुस्कान तो आवे नहीं लेकिन होठ मुस्करा जाते थे वो चाहते थे कि शरीर में रोमांच हो नहीं लेकिन रोए खड़े हो जाते थे नारायण इस तरह मैया ने उनको सुलाया था सवेरे जब उठे महाराज पलंग पर अंगड़ाई ली एक बार दाहिनी और गए एक और बाई ओर गए मैया मैया बोला और मैया जब नहीं मिली तो उठ के बैठ के दोनों पांव लटका दिया खाट से नीचे बोले माँ तो रोज हमारा मुंह धुलाती थी आज कहा है देखा तो दही मत रही सो झाट महाराज उठ के पलंग पर से जहा मैया दही मत रही थी वहाँ गए अब वहाँ जाते ही क्या देखा मैया की छाती से दूध चुचुआ रहा है और हाथ से वो दही मत रही है सो उनका मन ललच गया कि ऐसी मैया का दूध तो मैं जरूर पीऊंगा अब कहने लगे कि मैया दही मत है मत हमको तो ये अपनी छाती का दूध पिला दे मैया ने कर दिया मना और मना कर दिया तो तत्पूर्णम ब्रह्म भूम बिलुठत बिलपत क्रोध मारोड कामम मैया की गोद में चढ़ने के लिए ये जो पर ब्रह्म परमात्मा है वो धरती पर लौट गया बोले मैं तो दूध तेरा दूध पीऊंगा दूध मैया ने जब बात नहीं मानी बोली अभी मक्खन निकलता है काहे को जल्दी करता है सो उठे और मथानी पकड़ ली अरे मैं जब मिल गया तब अब मंथन करने की क्या जरूरत है विवेक की मथानी फेंक दे मैं तो तुझे प्राप्त हो गया दोनों पाव उसके घुटने पकड़े और नारायण पाव का जोर लगा करके और छाती में ले जा करके अपना मुंह लगा दिया अब मैया ने भी मथना छोड़ करके गोद में लिया और अपायत स्तनम अपना दूध लाला को पिलाने लगी ये मैया का सर्वस्व है हो जैसे पिता की आत्मा पुत्र के रूप में आती है इस तरह से मैया की जो ममता है वो दूध बन कर के निकलती है अब मैया पिलाने वाली और लाला पीने वाला दूध तो कभी खत्म होने वाला नहीं इसी बीच में क्या हुआ कि सामने आग पर दूध गर्म करने के लिए चढ़ाया हुआ था अब दूध तो तुम्हारा जन्म जन्म का भक्त भक्त लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे प्यारे हैं नारायण उनका मैं भोग बन जाऊं मैं अपने प्यारे का जूता बन जाऊ नारायण मैं अपने प्यारे के सामने कचौरी पूरी बन के जाऊं और वो खाए तो वो भक्त की इच्छा थी कि मैं दूध बन करके और कृष्ण के मुंह में जाऊं पर जब उसने देखा कि मैया पिला रही है दूध और कृष्ण पी रहे हैं तो ना उनकी प्यास बुझेगी और ना उसका दूध कम होगा नारायण ये प्रेम का यदि विश्लेषण किया जाए कि प्रेम में क्या है तो प्रेम में दो चीज रहती है एक तो प्यास और एक तृप्ति नारायण प्यास होने से और, और और और प्रेम बढ़ता जाता है और तृप्ति होने से वो पुरुषार्थ रहता है कि हम उसको चाहते रहते हैं और जहां न प्यास है न तृप्ति है वहां तो प्रेम होगा ही नहीं केवल प्यास ही प्यास हो तो प्रेम को कोई चाहेगा नहीं और केवल तृप्ति ही तृप्ति हो तो प्रेम बढ़ेगा नहीं इसलिए प्रेम को बढ़ाने के लिए चाहिए प्यास और प्रेम की इच्छा जो है प्यास जो है वो बनी रहे इसके लिए चाहिए तृप्ति रस अब तो महाराज दोनों कैसे छोड़ेंगे मैया की दृष्टि पड़ गई कि दूध जो है वो फनकर आग में गिर रहा है करे ये तो आत्महत्या कर रहा है सो झट मैया ने लाला को एक और डाल दिया और दौड़ करके दूध के पास गई और उसको उतार दिया उतार दिया तार दिया हो उतार क्या दिया तार दिया संकल्प कर दिया की ये श्री कृष्ण के पीने के काम आवेगा अब तो दूध का हो गया मंगल और इधर श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मैं तुम्हें प्यारा हूँ प्यारा है मुझे छोड़ करके क्यों चली गई सो आया क्रोध और क्रोध आने पर ददिया सास के जमाने के जो मटके थे महाराज उनको जाकर के फोड़ दिया घर में तो जैसे छीर सागर मच गया है और नारायण जा करके चोरी से बासी माखन खाने लगे उलहना देने के लिए अब मैया आई पकड़ने के लिए अब डर करके भागे और बहुत भाग दौड़ करने के बाद मैया ने अंतो गत्वा पकड़ लिया और पकड़ करके उनको बांध लिया बांध लिया का अर्थ ये होता है कि जब बांधते बांधते मैया थक गई और हर रस्सी थोड़ी थोड़ी कम होती जाए तब नारायण कृपा करके मैया का अभिमान दूर हुआ और कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया सो दोनों बंध गए अब आगे की कथा अभी सुनाता हूँ जरा कीर्तन करो तो नारायण श्रीमनारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमनारायण नारायण ना, नारायण ना, नारायण नारायण श्री कृष्ण बलदेव की जय जय महाराज की जय तो बंधन पर जंत बात सुना करके फिर से एक बात लौट जाता हूं पहली बात इस कथा में ये कही गई कि महापुरुष के आशीर्वाद से भगवान इतने वश में हो जाते हैं कि जीव उनको अपने प्रेम की रस्सी से बांध सके दूसरी बात इसमें ये कही गई कि भगवान का इतना अनुग्रह इतनी कृपा है जीवों के ऊपर कि वे उनके हाथों अपने नित्य मुक्त स्वरूप को भी भुला करके बन जाते हैं और तीसरी बात ये इसमें कही गई कि देखो भगवान अपने भक्त के लिए निष्काम होने पर भी काम काम स्वीकार करते हैं कि मैं दूध पीऊंगा और नारायण काम ही नहीं आ, उसके लिए लोभ भी स्वीकार करते हैं कि मैं ज्यादा पीऊंगा और केवल लोभ ही नहीं लोभ में बाधा पड़ने पर क्रोध भी स्वीकार करते हैं आ, कि भक्त ने हमको दूध क्यों नहीं पिलाया और उसके बाद महाराज माद बात पवते जिनसे सब वायु अग्नि आदि डरते हैं वे अपने भक्त से डर के भागते भी हैं और वे झूठे आंसू भी बहाते हैं और भय भा, पलायन भी आता है और अंत तो गत्वा बंद भी जाते हैं नारायण यहाँ तक नीचे उतर जाते हैं भगवान अपने भक्त के लिए और दूसरी बात ये हुई